देवियों और सजनों नमस्कार ये मेरे लिए सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि बड़े फक्र की बात है कि आपने मेरा रिकॉर्ड सुना और बहुत पसंद किया आपने मेरी हिम्मत अफजाई की और अब मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ एक बहुत ही खास आइटम फिल्मी क्लासरूम। एक क्लास है जिसके टीचर है श्री पृथ्वी कपूर और स्टूडेंट हैं दिलीप कुमार देवानंद राजकपूर राधा कृष्ण शत्रुघ्र सिन्हा ओम प्रकाश और साथ में बहुत से फिल्मी सितारे तो चलिए आपको ले चले फिल्मी क्लासरूम में। में बहुत शोर करते हैं आप लोग बेटा देवदास कल हमने तुमसे कहा था कि किसी बड़े शहनशाह की तस्वीर बना के लाओगे मुझे पूरी उम्मीद है तुमने वैसा ही किया होगा जैसा हमने कहा था लाओ तुम अपने हाथ की बनी हुई तस्वीर हमें दिखाओ हम्म जी मास्टर साहेब यह है वो तस्वीर जो हमने अपने अरमानों से बनाई है इसके हर रंग के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी है मास्टर साहब ये देखिए ये पीला रंग है ना ये पीला रंग याद दिलाता है मेरी चंद्रमुखी की रसोई में रखी हुई हल्दी की और ये काला रंग देखिए ये काला रंग यादगार है चंद्रमुखी के खुजली वाले काले कुत्ते की। और ये देखिए ये सफेद रंग मुझे घिन्ना है सफेद रंग से मास्टर साहेब ये याद दिलाता है मुझे झंडो तो सफेद बालों की बस, बस यही कहना है मुझे आपका जो मन में आया हमका सजा दो आपका जो मन में आया हमका सजा दो बहुत खूब बहुत खूब मेरे बच्चे रंगों का इस्तेमाल तो तुमने ठीक ही किया है मगर इस तस्वीर में इतने बड़े शहशाह के हाथ में तीर तलवार की बजाय शमसु खजर की बजाय कौन सा फूल बनाया है बताओ मास्टर तो कोबी का फूल है मास्टर तो और अरे फूल ये फूल हमने फकत इसलिए बनाया है कि हम नहीं चाहते थे हम नहीं चाहते थे कि इतने बड़े शहनशाह के हाथ में कोई मामूली पिंड या तोरी थमा दे उसकी तोहम करो हम एकदम सच बोलते हैं एकदम सच बोलते हैं मास्टर साहेब एकदम सच बोलते हैं मरहबा मरहबा तुम बेमिसाल देवदास तुम्हारी तारीफ करना सांड को गुड़ खिलाना है बह जाओ बह जाओ अब अब तुम्हारी बारी है बेटा मेवानंद बताओ गंगा कहा से निकलती है और कहा जाके मिलती है ठीक है हाँ, ठीक है हाँ, अगर आपका ये सवाल है कि गंगा कहा से निकलती है कहा जाके मिलती है तो माए सिर्फ इतना कि आप? आप शायद उस गंगा की बात कर रहे हैं जो जानकी मालिक की बड़ी लड़की है गंगा ठीक रात को नौ बजे निकलती है कंपनी पार्क में जाकर मदन से मिलती है मदन से नहीं मिलती है कुछ याद नहीं तुम्हें कुछ, कुछ याद नहीं है खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ पर की तामीर हो बेटा प्याज कपूर अब तुम्हारी बारी है बताओ बताओ, बताओ मेरा नूर नजर बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा बताओ मेरा लखते जिगर बताओ जी, जी अध्यापक महोदय जी मैं गंगा माई मैं की कसम खाते हूँ किसने तोड़ा मैं, मैं बिल्कुल नहीं, नहीं जानता जी जी हाँ मैंने मैं तो किसी की पेंसिल भी नहीं तोड़ी जी, तोड़ी जी। ये तोड़फोड़ तोड़ का काम है ना? वो सातवीं क्लास का ला� काली करता है जी, जी मैं सच कहता हूँ जी इस स्कूल में किसके मजाल है जो काली का नाम छोटी मोटी तोड़फोड़ के लिए अपने जोबान पर लाया अगर किसी चप्पल गंजू ने छोटा इल्जाम लगाया तो मां का दूध अरे तू क्या याद दिलाएगा माँ का दूध तेरे बाप ने भी कभी माँ का दूध पिया है तू क्या जाने माँ के दूध के क्या क्या फायदे पहला फायदा ये कि माँ के दूध में चीनी नहीं मिलानी पड़ती खामोश दूसरा फायदा ये कि माँ के दूध का पैसा नहीं देना पड़ता बेअ तीसरा फायदा ये है की माँ के दूध को गर्म नहीं करना पड़ता चुप रहो चौथा फायदा भी सुन वो ये है कि इसे बिल्ली झूठा करी नहीं सकती इसी वक्त क्लास से बाहर हो जाओ बेहद चले जाओ बेटा एक, एक दंगल मेरे जंगल में मंगल, तुम बताओ आज स्कूल इतनी देर से क्यों आए हो क्या बताऊ मास्टर साहब सड़क में लिखा था धीरे धीरे चलो सो धीरे धीरे चल दिया स्कूल तक पहुँच गया अच्छा अब चलो बच्चों के लिए सब्जी ले जानी है राम राम इसी, इसी वक्त इसी वक्त मदरसे बाहर हो जाओ बेटा दंगल वरना तुम्हारे दोस्त तुम्हें पढ़ने, पढ़ने नहीं देंगे पढ़ने और हम हम तुम्हें लड़ने नहीं, नहीं देंगे चले जाओ तुम बताओ बेटा मोम प्रकाश तुम इस स्कूल इतनी देर से कैसे आए मास्टर जी आपके स्कूल के विद्यार्थियों को थूकने की बिल्कुल तम ही नहीं है कसम भाईवंती की ऐसे थूकते हैं जैसे अठन्नी पड़ी हो मैंने अठन्नी समझ के उठाना चाहा मेरा हाथ खराब हो गया कसम कमला ट्रांसपोर्ट के सड़े हुए टायर की मास्टर साहेब हाथ धोने में इतनी देर हो गई भगवान की कसम झूठ नहीं बोलता हूँ देखो जानी मास्टर साहेब पढ़ना पढ़ाना इनके बस की बात नहीं बेहतर होगा अगर आप इन सबको झूमरी तलैया भेज दें और कह दें कि वहां जाकर भुट्टे बेचें। रहा सवाल हमारा तो जानी हम तो पहले भी राजा थे और अब भी राजा हैं मेरे बच्चों अब हमें ये महसूस हो रहा है कि आप सबको भूख लगी होगी लिहाजा आगे का, का, का, का काम आधी छुट्टी के बाद करेंगे हमारा हुक्म है आधी छुट्टी की घंटी बजा दी जाए। अभी तक आप सुन रहे थे हमारा स्टेज प्रोग्राम फिल्मी क्लासरूम और अब स्टेज की दुनिया से थोड़ा सा हटकर आपको ले चलें रेडियो प्रोग्राम्स की दुनिया में हमारे सभी सुनने वालों को अफीम तूफानी का प्यार भरा नमस्कार प्रायोजित कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए फिल्म लंगड़ी शहजादी का रेडियो प्रोग्राम स कारनामों से भरपूर ऊल जलूल तथा बेकार की ठूसा ठूस फिल्म लंगड़ी शहजादी जब मातमपुर के राजकुमार पेठा सिंह को यह पता चला कि उनके अपने ही महामंत्री शमशान सिंह ने उनका शाही सांड सरकारी तहखाने में बंद कर रखा है तो उससे बर्दाश्त न हुआ उन्होंने अपनी जंग लगी तलवार को म्यान से खींच लिया और फिर मैं तुझे छोड़ूंगा शमशान सिंह तुमने हमारे हमारे को ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरे का अपमान किया है, बता। है हमारे सांड को राजकुमार अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है खिलौने से खेल वो सही मिलेगा ऐसी क्या खास बात थी आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था उस सांड में जो राजकुमार महामंत्री की जान का प्यासा हो गया था रहस्य था और वो रहस्य था शाही खजाने की चाबी जिसे सांड भूसे के साथ अपने पेट में उतार गया था इश्क और मोहब्बत के जज्बातों को दिलों की धड़कनों में उतारने वाली एक अनोखी फिल्म लंगड़ी शहजादी मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता लंगड़ी चलो फालसे के बाग में रंगरेलिया मनाएंगे नहीं नाथ फाल बहुत ना, चांद से निकलती हुई शोले हमारी तरफ नहीं, नहीं, राजकुमारी वो चांद नहीं है वो हमारे राजमहल के गुसलखाने पर लटकी लालटेन है चांद से निकलते हुए आग के शोरों को देखिए फिल्म लंगड़ी शहजादी में गीत संगीत और डिस्को डांस का एक निराला संगम लंगड़ी शहजादी जब राजकुमार को एक दिन मालूम हुआ कि उसके सेनापति ने उसके स्वर्गवासी पिता महाराज चिरोजी राव केकड़ा को कहीं कैद कर रखा है तो उसने अपने पिता को खोजने के लिए बहुत उपाय किए और यहाँ तक कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए राज्य के एक बाबा जी के पास पहुंचा तो बाबा जी ने उसे बताया आओ मेरे साथ राजकुमार और देखो उस कुफा को उस गुफा का दरवाजा ठीक होली वाले दिन खुलता है और दिवाली वाले दिन बंद हो जाता है अगर तुमने आने में देर की तो, तो तुम तोता तो बन जाओगे, दुण। जाओगे। दुण। वो तो ठीक है महाराज पर, पर कुछ तो उपाय बताइए हम अपने पिताजी तक कैसे पहुंचेंगे तो सुन, गुफा, गुफा के बाई दरफ, तरफ उत्तर दिशा में एक दरवाजा मिलेगा वहा एक उल्लू बैठा होगा तुम तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देना वो कौआ बन जाएगा फिर, फिर कौआा देना वो तुम्हारे पिताजी बन जाएंगे जाओ वाहा। वाहा। वाहा। जादू और तिलिसमी कारनामों से बनाई गई बेकार फिल्म्स प्रोडक्शन की चहकती महकती बहकती और दहकती फिल्म लंगड़ी शहजादी क्या माँ की ममता ने कोई गुल खिलाया क्या पेठा सिंह माँ की निगाह में अभी भी नाबालिग था ममता के आंसुओं से राजकुमार के कपड़े धोने वाली वो राजमाता क्या ये जानती थी कि उसका बेटा आज भी बचकानी हरकतें करता है हे भगवान राजकुमार अब बड़े हो गए हैं अब भी बचकाना हरकतें करते हैं अगर ऐसी ही हरकतें करते रहे तो एक दिन शमशान सिंह सारा राजपा लेगा <laughs> तो राजमाता भगवान से हमारी शिकायत कर रही हैं। है <laughs> ले जाओ इस को और बंद कर दो रसोई में <laughs> नहीं नहीं, नहीं। क्या माँ की ममता के आंसू पहुँचने वाला वहाँ कोई मौजूद था क्या उस सांड का पूरा रहस्य कोई जान पाया था उबल माँ आना हमारी गली उबल माना मोरी कमरिया मोरी चिलम की नली, चिलम वाँ की वाँ नली आना हमारी गली आना हमारी गली क्या राजनर्तकी के इशारों पर चलने वाले शमशान सिंह को कामयाबी मिली ये सब जानने के लिए देखिए लंगड़ी शहजादी मारधड़ हसी मजाक जादू के कारनामों से संजोई संगीतकार मुरदार खां की आखिरी और पहली फिल्म गीतकार जलील कुमावनी के गीतों से भरपूर लंगड़ी शहजादी अभी आप फिल्म लंगड़ी शहजादी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे आज इकतीस फरवरी है दिन के ठीक साढ़े दो बजे सुनिए फुके हुए गीतों का कार्यक्रम दिन। पहला गीत हमने लिया है फिल्म डिस्को जनाने से झाड़ू गोंडापुरी के चुराए हुए इस गीत को संगीत से बिगाड़ा है अंगूर देहलवी ने इस गीत को गा रही हैं क्षमा करें गा रहे हैं नहीं नहीं गा ही रही हैं जी हां इस गीत को गा रही हैं बुआ कंसुरी ताई बेसुरी और सौतन बेताली तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत आय हाँ, हाय काली साड़ी लूगी हाँ आए हाँ, हाथ दिल जाए तो गुड़ भी दे दियो आये स्कोनाय हाय हाय स्को ना भी बाहर तू दे मुझे प्यार हम तो दरमिया है न आपकी सुंदरता का रहस्य? जी जी मैं साल साल में में सिर्फ एक बार नहाती हाँ, तो अच्छा को और कुमारी रेवड़ी देवी ने सुपारी गली से सरोन मंडी से श्रीमती पीलीपत्ती और साधिपति ने गीत हमने खेचा है फिल्म कहा गए यमराज से देवी के गाये इस गीत को संगीत से ललकारा है पहलवान जी बेजानजी ने और इसे लिखा है छक्का कब्रिस्तानी ने तो सुनिए फिल्म कहाँ गए यमराज से अपनी पसंद का ये गीत मेरी यमराज मेरी क्या जगमग सफेदी क्या चमकान जो देखे हो जाए हैरान आपके कपड़ों की सफेदी का क्या रहस्य है जी मैं अपने कपड़े अपने पति से धुलवाती हूँ जी हाँ आप भी अपने कपड़ों में जगमग सफेदी लाइए अपने कपड़े अपने पति से धुलवाइए अब सुनिए अपनी पसंद का आखिरी गीत इसे हमने लिया है फिल्म तीसरे खसम से इसे लिखा है लगभग बाईस गीतकारों ने इसका संगीत तैयार किया है मशीनों ने तथा तर्ज खुद बन गई है फरमाइश करते हैं मोहल्ला थाने से मुलजिम पंसारी हवालात फालसागंज से थानेदार मटरू और सिलबट्टापुर से सारे लुच्चे लफंगे तो सुनिए फिल्म तीसरे खसम का ये गीत से ती कर दो अटी नास करे तुम्हारी बेटी नाश करेगी जैसे तैसे कर दो तो पिता तुम्हारी बेटी नाश करेगी जैसे तैसे कर दो तो पिता तुम्हारी बेटी नाश करेगी